नोशो ठॉक अजहुन चेत गवार नंबर नाइन सोई सती सोई सती सरा जेरी पिया के साथ सोई साई सराई जे पिया के साथ जरी पिया के साथ सोई है नारी सयानी रहे चरण कितलाया एक से और न जानी जगत करे उपहास पिया का संगन छोड़े प्रेम के से जिह मेयर की चादर ओढ़े सोई सतीस राही ऐसी रहनी रहे तुझी जो भोग बिलासा मारे भूख पियास याद संचलती स्वासा रेन दिवस भी हो पिया के रंग में राती तन की सुधी है नाही पिया संग बोलत जाती पलटू गुरु प्रसाद सी किया पिया को हाथ सोई सती सराही जरे पिया के साई सतीस रई तुझे पराई क्या परी अपनी अपनी बेर तुझे पराई आई क्या परी अपनी बेर अपनी आपनी छोड़ी गुड़ विष्व खावे कुआ में तू परे और को राह बतावे और न को उजी आ रे जाए अंधेरे जो त्यों की बात माया से रहते घेरे तुझे पर क्या परी अपनी आप नी बेर बेचत फिरे पूर आप तो खारी खावे घर में लागी आ गए दूरी के घुर बोतावे पलटू ये साची गई अपने मन का फेर तुझे पराई क्या परी अपनी आपनी बेर पलटू नीचे से ऊंच भाई नीचे कहे ना को पलटू नीचे से ऊंच भाई नीचे कहे ना को नीचे कहे ना को गए जब से शरनाई नारा बही के मिलो गंग में गंग कह पारस के पर संग लो से कन कहे आगे मह जो पर जर आगे हो जावे पलटू नीचे से उंच भा नीचे गये ना को राम का घर है बड़ा है। सकल अ गुंजी पी जा जैसे तिल को तेल फूल संबास बसाई भजन केर परताप प्रतापतेन मन निर्मल होय भजन के रतापते तन मन निर्मल होय पलटू नीच से उंच भाई नीच के ना को गंधराज यहाँ कहाँ खुशबू भर छाई है हवा की लहरियों के संग तैराई है फलों के संपुट में सधी नहीं सीमा के घेरे में बंधी नहीं दूर दूर फैला अवकाश नाप लाई है गंधराज यहाँ कहाँ खुशबू भर छाई है इस जगत में जो सौंदर्य है वह सौंदर्य नहीं असली सौंदर्य की झलक मात्र इस जगत में जो प्रेम है वह असली प्रेम नहीं प्रेम का प्रतिबिंब मात्र इस जगत में जो उत्सव चल रहा है वह असली उत्सव नहीं उत्सव की प्रतिध्वनि मात्र गंधराज यहां कहां खुशबू भर छाई हवा की लहरियों के संग तैराई वो जो राजा है गंधों का वो बहुत दूर है लेकिन उस गंधराज की खुशबू हवाओं के साथ तैरती यहां तक भी आ गई पदार्थ में भी परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ रहा है संसार में भी उसकी थोड़ी सी सुवास है इस सुस का सूत्र पकड़ के उस परम प्यारे की तरफ बढ़ने का नाम ही भक्ति है संसार में प्रेम का पाठ जिसने पढ़ा उसने संसार का उपयोग कर लिया यह पाठशाला है प्राथमिक पाठशाला जहां जीवन की परम संपदा का का सीखा जाता है प्री से हो प्रेम प्रेसी से हो मित्र से हो बेटे से हो पिता से हो माँ से हो भाई से हो बहन से हो ये सब पाठ है बड़ी दूर की खबर है इन पाठों को जो ठीक से सीख लेता है उसके जीवन में परमात्मा का प्रेम पैदा होता है और जब तक वह प्रेम पैदा ना हो जाए तब तक आदमी प्यासा ही रहता है ये प्रेम इस संसार के प्रेम प्यास को और भड़काते हैं जगाते हैं बुझाते नहीं इससे और अग्नि की लपटें प्रकट होती इससे भूख और स्पष्ट होती इससे क्षुधा गहरी होती इससे असंतोष और जगता है इसलिए तो यहां का जितना पानी पियोगे उतनी प्यास बढ़ती चली जाती जीसस के जीवन में उल्लेख है एक यात्रा पर आए हैं एक गांव के बाहर रुके हैं पानी भरती एक पनिहारन से पानी पिलाने को कहा है पनिहारन ने जीसस को देखा उसने कहा मैं नीच कुल की हूं शायद आपको पता नहीं मेरे हाथ का पानी आप पिएंगे जीसस हंसे और जिस से का तू फिक्र मत कर तू मुझे पानी पिला तेरा पानी तो मेरी प्यास को थोड़ी बहुत देर को बुझाएगा ये तो बहाना है तुझसे संबंध बनाने का अगर तू ने मुझे पानी पिलाया तो मैं तुझे ऐसा पानी पिलाऊंगा कि वो सदा के लिए प्यास को बुझा देता है मैं तेरे कुएं पर आया हूं ताकि तू मेरे कुएं पर आ जाए तेरे पनघट पर आना मेरा प्रयोजन से हुआ है ताकि मैं तुझे अपने पनघट पे बुला लू उस स्त्री ने जीसस की आंखों में देखा वहां परम तृप्ति थी वहां अपूर्व आलोक था जीसस की हवा में प्रसाद था वो भागी गांव गई उसने अपने गांव के लोगों को कहा कि तुम सब आ जाओ पहली दफा किसी आदमी में मुझे ऐसा दिखाई पड़ा है कि परमात्मा झलक रहा है पहली दफा किसी आदमी की मौजूदगी से मुझे परमात्मा का प्रमाण मिला है और उसने एक शब्द भी नहीं कहा परमात्मा का उसने इतना ही कहा है कि जो मेरे खुए से पिएगा उसकी प्यास सदा के लिए बुझ जाती परमात्मा को पिए बिना प्यास सदा के लिए बुझती नहीं संसार को तो पियो और पियो और पियो जन्मो जन्मो तक पियो क्षण भर को बुझती लगती है प्यास बुझती नहीं फिर लगाती एक प्यास दूसरी प्यास में ले जाती है एक वासना दूसरी वासना में एक इच्छा दूसरी इच्छा को जन्माती है परमात्मा को पीकर सब प्यास बुझ जाती परमात्मा यानी परम तृप्ति परमात्मा यानी आत्यंतिक परितोष फिर उसके पार कुछ पाने को नहीं है इसलिए उसको कहते परम प्यारा और भक्ति तो उस परम प्यारे की तलाश है आज के सूत्र भक्ति की और गहराइयों में ले चलते कोई सती सराहिए जरे पिया के साथ सोई सती सराहिए उस प्रेसी की ही प्रशंसा करो जो अपने प्यारे के साथ जलने को तैयार है जल जाए सती की धारणा बड़ी अपूर्व है सिर्फ इस देश में पैदा हुई जब सती की धारणा अपने शुद्धतम रूप में थी तो अपार्थिव थी जैसे उस परम जगत की कोई बात हम इस जगत में उतार लाए थे जो यहां नहीं घटती है जो इस क्षण में नहीं घटती है वो हमने सती के माध्यम से यहां घटा के बताया था फिर जब विकृत हो गई तो बड़ी विकृत हो गई ब्रिटिश राज्य ने सती की जिस प्रथा को बंद किया वो तो विकृत दशा थी वो असली सती की धारणा बची ही ना थी सती की धारणा अति मानवीय है और जिस सती की प्रथा को अंग्रेजों ने बंद किया वो अमानवीय हो गई थी मनुष्य कुछ ऐसा है कि श्री भी इसके हाथ में पड़ता है तो देर अबेर गंदा हो जाता है शुद्धतम भी इसके हाथ में दो जल्दी ही धूल भरा हो जाता है आदमी कुछ ऐसा है कि सोना भी छूता है तो मिट्टी हो जाती इसलिए श्रेष्ठतम धारणाएं भी आदमी के हाथ में पड़ के जंजीरों में ढल जाती विकृत हो जाती पुण्य भी पाप हो जाते नीति अनीति हो जाती धर्म अधर्म हो जाता है आदमी की गंदगी ऐसी है सती की धारणा बड़ी अपूर्व धारणा है सती का अर्थ है एक को चाहा, तो फिर उस चाहत को कहीं और ना जाने दिया फिर उस चाहत को एक में ही पूरा डुबा दिया एक को चाहा तो अनेक को भुला दिया और अगर अनेक भूल जाएं, तो फिर एक में ही परमात्मा का दर्शन शुरू हो जाता है क्योंकि एक यानी परमात्मा इसे समझना है। एक यानी परमात्मा अनेक यानी संसार जब तक तुम्हारा प्रेम अनेक पर भटकता है एक से दूसरे दूसरे से तीसरे तीसरे से चौथे जब तक तुम्हारा प्रेम ऐसा भटकता है भिखारी है बिकमंगा है जब तक तुम्हारा प्रेम अकंप होकर एक जगह नहीं बैठ गया है जब तक तुम्हारे प्रेम ने समाधि नहीं साध ली किसी एक में ही डुबकी नहीं लगा ली तब तक संसार और अगर प्रेम एक में ही डुबकी लगा ले तो उसी एक से परमात्मा का द्वार खुल जाएगा सांसारिक प्रेम में बड़ा छिपा है राज काश तुम एक को पूरी तरह प्रेम कर पाओ तो सांसारिक प्रेम भी असांसारिक प्रेम में रूपांतरित हो जाता है सांसारिक और असांसारिक प्रेम में फर्क ही क्या है अनेक का प्रेम संसार एक का प्रेम संसार तो अगर तुम संसार में भी एक को प्रेम कर पाओ और एक पर ही सब भांति निछावर हो जाओ इस भांति निछावर हो जाओ कि उसी में तुम्हारा जीवन और उसी में तुम्हारी मृत्यु अगर तुम्हारा प्यारा मर जाए तो तुम भी मर गए उससे अलग तुमने जीवन न सोचा था न जाना था न उससे अलग जीवन की तुम कल्पना कर सकते हो उसके बिना श्वास चलेगी ही नहीं उसके कारण ही चलती थी उसके संगसांच चलती थी उसके भीतर प्राण धड़कते थे तो तुम्हारे प्राण धड़कते थे तुमने अपने दोनों के प्राण साझीदार बना लिए थे एक में डुबा दिए थे दो सिर्फ देह रह गई थी प्राण एक हो गए थे तो फिर एक मर जाए तो दूसरे को जीने का कोई अर्थ नहीं बचता ये तो अति मानवीय धारणा थी पुरुष इस ऊंचाई पर नहीं उठ सका पुरुष ध्यान की तो ऊंचाइयों पर उठा लेकिन प्रेम की ऊंचाइयों पर नहीं उठ सका इसलिए स्त्रियां ही सती हुईं। भक्ति स्त्री के लिए सुगम है, भाव की बात है हृदय की बात है बुद्ध हुए महावीर हुए पतंजलि हुए ये सब ध्यानी ही है लेकिन पुरुषों ने एक भी अपनी प्रेसी पर नहीं मरा इतना डूबा नहीं एक में पुरुष का चित्त चंचल होकर दौड़ता ही रहा अनेक स्त्रियां एक पुरुष में डूब गई सती की ऊंचाई पर उपलब्ध हुई पुरुषों में जो संत की दशा है वही स्त्रियों में सती की दशा है और दोनों शब्द बने हैं सत से इसे स्मरण रखना सती क्यों कहा जो शब्द संत को बनाता है सत वही शब्द सती को बनाता है सती यानी संत प्रेम का संतत्व एक में डूब गई इस तरह डूब गई कि अपने जीवन का अलग होने का कोई प्रयोजन ही ना बचा अलग होने की कोई धारणा ही ना बची कोई विचार ही ना बचा तो जब प्रेमी गया तो प्रेमी के साथ चिता पे चढ़ गई इसमें ना तो आत्मघात है इसमें ना अपने साथ जबरदस्ती है यहां तो प्रश्न ही नहीं बचा दोनों एक ही हो गए थे इसलिए न तो ये आत्मघात है और न ये स्त्री अपने शरीर की दुश्मन है और न ये कोई हिंसा कर रही ये तो प्रेम की परम प्रतिष्ठा हो रही ये तो जब सती की धारणा आकाश छू रही थी तब की बात फिर धीरे धीरे ये विकृत हुई फिर पुरुष के अहंकार ने इसको विकृत किया स्त्री के अहंकार ने इसको विकृत किया फिर ऐसी स्त्रियां भी सती होने लगी जिनको पति से कुछ मतलब न था लेकिन प्रतिष्ठा के लिए होने लगी अगर सती न हो तो लोग समझते हैं पति व्रता नहीं हो मजबूरी से होने लगी कर्तव्य भाव से होने लगी जो प्रेम से घटती थी महान घटना वो जब कर्तव्य हो गई तो फिर महान नहीं रही छुद्र हो गई साधारण हो गई सोच विचार के मरने लगी लोग क्या कहेंगे लोग लाश से मरने लगी और लोग भी ऐसे मूड़ थे कि उन्होंने इसको नियम भी बना लिया अगर कोई पति मरे उसकी पत्नी उसके साथ न मरे तो लोग कहने लगे अरे ये भ्रष्ट है, ये सती नहीं तो इतना अपमान और अनादर होने लगा कि उससे यही बेहतर था कि मर ही जाओ इतना अनादर इतना अपमान सहने से यही बेहतर था मर जाओ लेकिन ये मर जाना दुखपूर्ण था ये आत्मघात था फिर हालत और भी बिगड़ी फिर तो हालत यहां तक बिगड़ी कि जो स्त्रियां न मरे क्योंकि कुछ स्त्रियां ऐसी भी थी और स्वाभाविक क्योंकि जीवे बड़ी प्रबल है हजार में कोई एकाश सती हो सकती जब तुम 999 को भी उसके साथ डालने लगोगे तो झंझट आएगी शायद नौ इसलिए सती हो जाएं कि लोग लज्जा से मर जाना बेहतर है। लोग लाज खोने से मरना बेहतर है। प्रतिष्ठा से मर जाना बेहतर है अप्रतिष्ठा से जीने की बजाय तो शायद हजार में नौ इसलिए मर जाएं मगर वो जो 990 सौ बचती उनके लिए क्या उपाय सौ नौ सौ ने तो यही तय किया कि चाहे अप्रतिष्ठा से जीना हो मगर जिएंगे। जीना इतना महत्वपूर्ण है इसमें कुछ उन्होंने बुरा किया ऐसा मैं कह भी नहीं रहा इसमें निंदा की कोई बात ही नहीं थी बिल्कुल स्वाभाविक है जिन्होंने सती होना चुना एक ने हजार में उसने तो बड़ा अतिमानवी कृत्य किया उसने तो प्रार्थना का अपूर्व कृत्य किया उसका तो जितना सम्मान हो थोड़ा सोई सती सराइये जरे पिया के साथ लेकिन जिन नौ ने प्रतिष्ठा खोने की बजाय मर जाना ठीक समझा ये तो अहंकार की पूजा है इसमें कुछ प्रेम की पूजा नहीं है इनकी कोई सराहना नहीं हो सकती सराहना की कोई जरूरत नहीं है। ये क्षुद्र अहंकार की बलवेदी पर मिट गई और जिन नौसों ने तय किया न मरने का ये उनका हक है जो न मरना चाहे उसे कोई जबरदस्ती मारे तो यह हिंसा है उनका कोई अपमान करने की जरूरत नहीं है वे सामान्य जन लेकिन समाज ने उनको जबरदस्ती मानना शुरू कर दिया फिर तो ऐसा इंतज़ाम हो गया कि जबरदस्ती स्त्रियों को ले जाने लगे मरघट घसीट के ले जाने लगे स्त्रियां भाग रही हूं और उनको घसीट के ले जाया जा रहा स्त्रियों को जबरदस्ती चिता पर फेंका जा रहा है फिर इतना घी और इतना तेल उनके ऊपर फेंका जाता था ताकि आग जल्दी पकड़ जाए वो जल्दी मर जाएं। फिर चारों तरफ पंडित पुरोहित डंडे लेके खड़े रहते थे कि अगर कोई स्त्री भागने लगे क्योंकि मरना जलना आग में जीते जी कोई साधारण तो बात नहीं उन पंडितों में से भी कोई नहीं जलता था कभी पुरुषों ने यह झंझट कभी ली नहीं थी तो चारों तरफ मसाले लिए खड़े रहते लोग जैसे कोई स्त्री उसमें से भागने लगती आग में से कौन ना भागना चाहेगा जरा सा हाथ जल जाता तो तुम्हें पीड़ा का पता है जीते जी किसी को फेंकोगे तो वो भागेगी तो डंडों सो से उसे वापिस मसालों सो से उसे वापिस आग में गिरा देना और इतना धुआं करते थे घी फेंक कर कि किसी को यह दिखाई ना पड़े कृत्य ये सीधी हत्या थी और बड़ी निशंसा हत्या अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को बंद किया ठीक किया बंद किया ये बात ही खो गई थी असली बात तो खो ही गई थी ये तो अमानुषिक अत्याचार चल रहा था मगर सती की धारणा तो बड़ी अद्भुत कभी हजार में कोई एक पलटू कहते हैं जैसे सती होती ऐसे ही भक्त भी होता है भक्त का अपना कोई जीवन नहीं होता परमात्मा का जीवन ही उसका जीवन होता उसकी श्वास भक्त की श्वास परमात्मा के साथ ही जीने में उसे रस होता है परमात्मा से अलग होकर जीने में उसे रस नहीं होता परमात्मा के साथ रहकर नरक भी मिले तो भक्त राजी होगा और परमात्मा के बिना बैकुंठ मिले तो वो लात मार देगा सोई सती सराइये जरे पिया के साथ जरे पिया के साथ सोई है नारी सयानी रह चरण चितय एक से और न जानी जरे पिया के साथ सोई है नारी सयानी वही स्त्री बुद्धिमान है जो प्रेम के प्रेम में जल जाए जो प्रेम में मिट जाए जो प्रेम में मर जाए प्रेम जिसके लिए समाधि बन जाए भक्त तो कहते हैं कि सभी हम नारी हैं परमात्मा को अगर ध्यान में रखें परमात्मा ही एकमात्र पुरुष है शेष तो सब नारियां हैं नारी का अर्थ होता है जिनके भीतर परमात्मा के बिना रहने की सामर्थ्य नहीं वृक्ष पर बेल चढ़ती बेल वृक्ष के बिना नहीं रह सकती वृक्ष बेल के बिना रह सकता है इसलिए बेल नारी है वृक्ष पुरुष है हम परमात्मा के बिना नहीं रह सकते परमात्मा हमारे बिना रह सकता है इसलिए परमात्मा पुरुष है और सारा जगत नारी है वो जो कृष्ण का रास तुमने देखा हो या सुना हो वो जो रास में नाचती हुई हजारों हजारों सखियां और कृष्ण के बीच में बांसुरी बजाना वो सारे जगत का चित्र है वो ब्रह्मांड का चित्र है कृष्ण यानी पुरुष एक परमात्मा और वे सारी सखियां यानी सारा संसार मनुष्य अपने आप में पूरा नहीं है स्त्री परमात्मा अपने आप में पूरा है पुरुष मनुष्य निर्भर है इसलिए स्त्रीण मनुष्य को सहारा चाहिए इसलिए स्त्रीण पलटू कहते हैं वही मनुष्य सयाना है होशियार है बुद्धिमान है जो प्राण प्यारे के साथ जलने को तैयार है जिनको हम बुद्धिमान कहते हैं उनको तो पलटू गमार कहते हम बुद्धिमान उनको कहते हैं जो परमात्मा को छोड़ के संसार को पकड़ने में लगे पलटू उसे बुद्धिमान कहते हैं जो सब छोड़ के परमात्मा को पाने में लगता अपने को भी छोड़ के जो परमात्मा को पाने में लगता है अपने को भी मिटाके जो परमात्मा को खरीदने चलता है जरे पिया के साथ सोई है नारी सयानी सोई सती सराइये उसकी ही सराहना करो उस भक्त की ही प्रशंसा के गीत गाओ अब तो प्रेम की वैसी अपूर्व धारणा न रही और उस प्रेम की अपूर्व धारणा के खोजने के कारण प्रार्थना भी खोज हो गई भक्ति भी खो गई, गई। मुल्ला नसुद्दीन की पत्नी मुझसे एक दिन कह रही थी सच पूछो तो बच्चों ने हमारा तलाक होते होते रुकवा दिया मैंने पूछा वह कैसे तो मुल्ला ने सुद्दीन की पत्नी ने कहा तलाक के बाद बच्चों को पास रखने की न मैं तैयार थी और न मुल्ला ऐसे ही संबंध रह गए औपचारिक है व्यवस्थागत हैं आर्थिक है सामाजिक है सुरक्षा के लिए हैं सुविधा के लिए हैं लेकिन आंतरिक ज्योति हो गई है हार्दिक नहीं है आर्थिक है सामाजिक है राजनैतिक है लेकिन धार्मिक नहीं और जब इस जगत के सारे संबंध ही अधार्मिक हो जाते हैं तो उस परम संबंध की तरफ आंख उठनी मुश्किल हो जाती क्योंकि इन्ही सीढ़ियों से तो चढ़ के हम उसके मंदिर तक पहुंचते जिन दोनों सती की परम धारणा जगत में थी उस दिन बहुत स्त्रियों ने परमात्मा को पाने का मौका पाया ये आकस्मिक नहीं था कि मीरा हो सकी कि राबिया हो सकी आज मीरा और राबिया का होना कठिन इस बात की असंभावना है कि पश्चिम में मीरा हो सके और आज नहीं कल पूरब में भी नहीं हो सकेगी क्योंकि वो बात ही खो गई कि एक पर सब समर्पित कर दो तो। समर्पण का वो भाव ही खो गया काम चलाओ संबंध है अब जिससे बनती है दो दिन ठीक जब तक बनती है तब तक ठीक जब तक अपने हित में तब तक ठीक जितना शोषण तुम कर सको दूसरे का कर लो और इस बीच जितना शोषण वो कर सके तुम्हारा कर ले सारे संबंध शोषण के पत्नी पति के साथ बनी रहती है क्योंकि अब कहां छोड़े इस उम्र में कौन दूसरा पति मिलेगा बच्चे हैं इनकी व्यवस्था क्या होगी फिर धन कहां कमाएगी जिंदगी भर बिना कमाने के रहने की आदत पड़ गई अब बड़ी मुश्किल हो गई किसी तरह बने रहो बनाए रहो पति है वो भी नहीं छोड़ता है, सोचता है अब कहां जाऊं कहां खोजू फिर से सब शुरू करूं आबास जिंदगी तो हाथ से बीत गई है फिर बच्चे भी हैं फिर समाज की प्रतिष्ठा की भी बात है फिर लोग क्या कहेंगे रुके रहो मगर ये रुकना प्रेम का रुकना ना रहा ये विवाह तलाक से बहुत भिन्न नहीं आज तो सौ में से निन्यानवे विवाह तलाक से बहुत भिन्न नहीं सिर्फ कानूनी है जो संबंध है वो कानून का है कि कौन अदालत में जाए अब कौन झंझट खड़ी करे एक दूसरे पे मुकदमा चलाए ठीक है खींचते रहो किसी तरह सुविधा बनी है बनाए रहो चलाए जाओ चार दिन की जिंदगी है बीत ही जाएगी आज नहीं कल इतने दिन बीत गए और थोड़े बचे वे भी बीत जाएंगे लेकिन कोई पुलक नहीं साथ का कोई आनंद नहीं कोई रस नहीं बह रहा है जब सामान्य जीवन में ऐसा हो जाए तो फिर हमारी आंखें उस असामान्य की तरफ कैसे उठें? इसलिए भक्ति खो गई लोग कहते हैं कि कलयुग में भक्ति ही एकमात्र मार्ग है लेकिन मुझे जरा संदेह मालूम पड़ता है। जब प्रेम ही नहीं बचा तो भक्ति कैसे बच सकती जब प्रेम में ही अन्य भाव नहीं रहा है कि एक से ही डुबकी लगा लेनी कि एक से ही पूरे पूरे बंध जाना है जन्म जन्म के लिए जब प्रेम में ही यह बात नहीं रही तो तुम कहां से सीखोगे भक्ति का पाठ ये तो प्रेम का ही गणित जब बहुत फैल जाता है तो भक्ति बनता है तो प्रेम का ही आंगन फैलते फैलते भक्ति का आकाश बनता है आंगन ही ना बचा तो आकाश तक तुम जाओगे कैसे इसलिए मुझे लगता नहीं लोग भला कहते हो कि कलयुग में भक्ति ही एकमात्र उपाय है दिखता नहीं भक्ति के लिए भी उतना ही सत्योग चाहिए जितना ज्ञान के लिए असल में भक्ति और ज्ञान अलग अलग युग की बात नहीं जब परमात्मा की तरफ आदमी की आंख उठती है तो दोनों तरफ से उठ जाती है या तो ध्यान से या प्रेम से किसको पाती लिखूं और किस परदेशी का पंथ निहारू कैसे मन बहलाऊ मेरी बगिया सुनी आंगन सुना मेरे साथी केवल दो है प्यासी धरती गगन उदासा राह निहारे व्याकुल आंखें मन भी प्यासा तन भी प्यासा लेकिन मेरा प्राण पपिया कैसे अपने पी को टेरे आशाओं के बादल रीते सपनों का सावन सुना चारों ओर पड़े हैं लाखों मिट्टी के बेजान खिलौने सारी रात बुलाते मुझको कितने ही बेसरम बिछोने अक्सर माथे की बिंदिया रो रो कर मुझको यूं कहती है किस पर मान करू सखी मेरे बिछुए सुने कंगन सुना है पूनम की रात मगर मैं कैसे पग में पायल बांधूं किसकी मुरली की धुन सुन लूं किस कन्हा पर तनमन वारू यमुना के तट पर चिरपचित वंशी बट भी मोन खड़ा है कैसे रास रचाऊं मेरी सांसों का वृंदावन सुना किसको पाती लिखूं और किस परदेसी का पंथ निहारू कैसे मन बहलाऊं मेरी बगिया सुनी मेरा आंगन सुना पुरवाई तन को झुलसाए खिलता चांद देख अलसाऊं लहरों का गीत सताए हंसते फूल देख मुरझाऊं एकाकी पन से घबरा दोनों नैन मूंद लू लेकिन किसका रूप निहारू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 अगर प्रेम खो जाए तो भक्ति भी बचना सकेगी प्रेम बचे तो ही भक्ति की संभावना बचती क्योंकि प्रेम के ही पार्ट भक्ति की शास्त्र की तरफ इंगित करते जब कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को अपूर्व भाव से प्रेम करता है अनन्न भाव से प्रेम करता ऐसा प्रेम करता है कि अपना जीवन निछावर कर देने को तैयार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 वही है आज मेरा मेरा गया आज तो तेरा ही हो गया स्मरण जैसे जैसे तुम्हारा सघन का जगत तो उपहास करेगा लोग तो हंसे लोन का नानक पागल हो गए जगत करे उपहास पिया का संगना छोड़े प्रेम की सेज बिछाए नहर की चादर ओढ़े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 लोग तो ताली बजा के प्रसन्न होते हैं सुन के प्रसन्न होते हैं कि ताली बजाई जा रही वो बड़े नाराज हो जाते थे वो कहते थे मैं बोलूंगा नहीं अगर ताली बजाई तुमने ताली बजाई मतलब कि कुछ गलती बात हो गई लाओ रहा है कि अगर लोग उपहास ना करते तो मैं समझ लेता कि ये सत्य होगा ही नहीं सत्य का तो सदा उपहास होता है क्योंकि लोग इतने असत्य है लोग झूठ हैं इसलिए सत्य पर हंसते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 वहां से हंसी आती हम पर ठीक ही है उनकी स्थिति में ऐसा ही होना स्वाभाविक उन पर करुणा रखना ऐसी रहनी रहे तजे जो भोग विलासा ये बड़ा पूर्व सूत्र है पंटू कहते हैं कि भक्त के प्रेम में और करुणा में और परमात्मा के स्मरण में अपने आप भोग विलास छूट जाता है ऐसी रहनी रहे तजे जो भोग विलासा भोग विलास छोड़ना ना पड़े छूट जाए ऐसी रहनी रहे परमात्मा की स्मृति जिसके जीवन में भरी है उसको कहां भोग विलास की याद रह जाती वो तो परम भोग भोग रहा है अब छोटे मोटे भोग की बात ही कहां हीरे बरस रहे हो तो कोई कंकड़ पत्थर बीनता है अमृत बहरा हो तो कोई नाली के गंदे पानी को भर के घर लाता है जहां फूलों की वर्षा हो रही हो वहां कोई दुर्गंध समेटता है जहां सच्चा सुख मिल रहा हो वहां क्षणभंग सुख को कौन चिंता करता है ऐसी रहनी रहे तजे जो भोग बिलासा परमात्मा की मस्ती में रहे परमात्मा के आनंद भाव में रहे परमात्मा के प्रेम में रहे और जगत के प्रति करुणा से भरा और सुरती की धारा बहे बस फिर अपने आप ऐसी रहनी पैदा हो जाती जीवन का ऐसा ढंग जीवन में ऐसी चरिया पैदा हो जाती कि भोग विलास अपने आप छूट जाते छोड़ने नहीं पड़ते छोड़ने पड़े तो बात ही गलत हो रही छोड़ने पड़े तो घाव रह जाएंगे छूट जाएं तो बड़ा स्वास्थ्य बड़ा सौंदर्य होता व्यर्थ को छोड़ना पड़े तो उसका अर्थ अभी कुछ सार्थकता दिखाई पड़ती थी इसलिए चेष्टा करनी पड़ी छोड़ना पड़ा व्यर्थ व्यर्थ की भांति दिखाई पड़ जाए तो फिर चौष्टा करनी पड़ती हाथ खुल जाते हैं व्यर्थ गिर जाता आदमी पीछे लौट के भी नहीं देखता ऐसी रहनी रहे तजे जो भोग विलासा मारे भूख प्यास याद संग चलती श्वास फिर तो भूख प्यास तक की याद नहीं रह जाती क्योंकि श्वास श्वास में उसी की ही याद चलती कहां का भोग कहां का बिलास कौन धन को इकट्ठे करने में पड़ता है कौन पद की चिंता करता है कौन आदर समादर खोजता है कौन सम्मान खोजता है जिसको उस प्राण प्यारे की तरफ सम्मान मिलने लगा इस संसार में कोई मान अब अर्थ नहीं रखता मारे भूख प्यास याद संग चलती स्वास ये जो स्वास के साथ याद बहने लगती है इससे भूख प्यास तक मर जाती एक तुमने बात कभी ख्याल की बहुत मनोवैज्ञानिक है जब तुम दुखी होते हो तो तुम ज्यादा भूखे प्यास अनुभव करते हो जब तुम दुखी होते हो तो तुम ज्यादा भोजन कर लेते हो क्योंकि दुखी आदमी भीतर खाली खाली मालूम पड़ता किसी से भी भर लो किसी तरह भर लो भीतर का गड्ढा सुखी आदमी कम भोजन करता है परम सुख में तो भूख भूल ही जाती परम सुख में तुम ऐसे भरे मालूम पड़ते हो भीतर कि कहां भूख कहां प्यास जब भी सुख घटता है तो आदमी भर जाता है जब भी जीवन में दुख होता है तो आदमी जबरदस्ती अपने को भरने लगता है खाली खाली मालूम पड़ता है चलो किसी भी चीज से भर लो सुखी आदमी खाली रह सकता है क्योंकि सुख काफी भरा हुआ है दुखी आदमी कैसे खाली रहे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जिनके जीवन में प्रेम है उनके जीवन में ज्यादा भोजन का रोग नहीं होता जिनके जीवन में प्रेम नहीं है वो ज्यादा भोजन करने लगते हैं, वो प्रेम की कमी भूख से पूरी करने लगते हैं, जो प्रेम से मिलना चाहिए था वह भोजन से पूरा करने लगते और उसके पीछे राज है बच्चे का जो पहला अनुभव है जगत में भूख का और प्रेम का एक साथ जुड़ा हुआ है मां से ही उसको प्रेम मिलता और मां से ही दूध मिलता तो पहला जो अनुभव है उसको उसमें प्रेम और भोजन जुड़ा होता है संयुक्त होता है वो जोड़ इतना गहरा है कि फिर भूलता नहीं इसलिए तो तुम जब किसी के प्रति प्रेम प्रकट करना चाहते हो तो भोजन तो बुलाते हो क्यों आखिर प्रेम प्रकट करने के लिए भोजन पर बुलाने की क्या जरूरत है जरूरत है क्योंकि भोजन और प्रेम दोनों साथ जुड़े जिसको तुम भोजन को तो बुला लेते हो वो प्रेमी हो जाता मित्र हो जाता लोग अक्सर यह अनुभव करते हैं जब उन्हें किसी दूसरे से कुछ काम की बात निकलवानी हो तो उसे भोजन करने के लिए होटल ले गए या घर ले गए जब दोनों भोजन करते होते हैं बात करते होते तब आसान होता है मामला तय कर लेना इसलिए दुकानदार सेल्समैन बीमा के एजेंट्स भोजन पर बुला लेते हैं कि चलो कल हमारे साथ भोजन करो वहां सुगमता पड़ जाती वहां आदमी हल्का होता है जिद्दी कम होता है तो मैं ये देखा कि लोग रात को अक्सर सोने के पहले अगर एक गिलास गर्म दूध पी लें तो नींद अच्छी आती क्यों वो गर्म दूध उन्हें फिर छोटा बच्चा बना देता है दूध गर्म वो बचपन याद आ जाता है मां से दूध पहली दफा मिला था गर्म गर्म दूध मिला था और प्रेम भी मिला था उस प्रेम और दूध से भर के वो गहरी नींद सो जाता। भोजन और प्रेम का बड़ा गहरा संबंध है तो जब तुम्हारे जीवन में भोजन बढ़ जाए बहुत तो समझना कि कहीं प्रेम की कमी पड़ रही तो प्रेम की कमी तुम भोजन से पूरी कर रहे हो अक्सर ऐसा होता है कि जो मां बच्चे को प्रेम करती है वो बच्चा बहुत दूध नहीं पीता वो हजार झंझटे खड़ी करता दूध पीने पीने में समझाना पड़ता बुझाना पड़ता माँ को बार बार घेर के लाना पड़ता कि फिर पी ले कुछ यहां वहां की बात करनी पड़ती और वो दूध नहीं पीता वो फिक्र नहीं करता जब प्रेम है तो उसे भरोसा है कि जब चाहिए दूध मिल जाएगा प्रेम में एक श्रद्धा है भरोसा है लेकिन अगर माँ बच्चे को प्रेम ना करती हो समझो नर्स हो माँ ना हो जैसा कि बहुत सी माँ नर्से ही है माँ तो कभी कभी कोई होती अगर मां बच्चे को प्रेम ना करती हो जबरदस्ती मान लिया कभी हो गया पैदा तो ठीक है किसी तरह खींच रहे हैं चाहते तो नहीं थे वहां की झंझट सिर पे आ गई अगर ऐसी मां हो तो बच्चा उसका स्तन छोड़ता ही नहीं क्योंकि उसे डर लगता है कि अभी छोड़ दिया तो पीछे मिलेगा दूध का नहीं मिलेगा इसका कुछ पक्का पक्का भरोसा नहीं श्रद्धा नहीं पैदा होती अक्सर प्रेम की कमी होने के कारण बच्चे ज्यादा भोजन करने लगते शुरू से एक अनुपात कहते हैं पलटूदास ऐसी रहनी रहे तजे जो भोग बिलासा मारे भूख प्यास याद संचल ऐसी रहनी रहे ऐसी प्रभु की याद गूंजती रहे भीतर की उससे ऐसा भरा पूरा रहे कि भूख प्यास मिट जाए अब ये बड़ा फर्क हुआ एक तो उपवास करना और एक उपवास का अपने आप हो जाना हमारे पास दो शब्द हैं दोनों के अलग अलग अर्थें लेकिन हमने उन दोनों को एक साथ जोड़ के बड़ी खिचड़ी बना ली एक शब्द है अनसन और एक शब्द है उपवास अनशन का मतलब होता है चेष्टा से भोजन ना करना उपवास का अर्थ होता है उसके पास बैठ जाना परमात्मा के पास बैठ जाना उपवास उसके निकट हो जाना उसके निकट होने से भूख प्यास भूल जाए उसकी याद इतने करीब हो वो इतने करीब हो कि कौन फिक्र करता जब तुम्हारा कोई प्रेमी घर आ जाता मित्र आ जाता उस दिन तुम कहते हो छोड़ो भी अब अभी पहले बातचीत हो ले भोजन पीछे देखेंगे रात तुम कहते हो रात भर बैठ के गपशप सप कर ले आज सोना चाहे तो जाए कोई हर्जा नहीं आज दो प्रेमी मिल बैठे ना भूख की फिक्र है ना नींद की फिक्र है आज पुराने रस में डूब गए परमात्मा के पास होने का तो मतलब है परम प्यारा मिल गया जन्मों जन्मों से खोया हुआ मिल गया जिसे खोए अनंत काल बीत चुका था और जिसको हम तलाशते रहे तलाशते रहे वो मिल गया उसके मिल जाने पर कहां भूख कहां प्यास कहां भोग कहां विलास वे सहज भूल जाते ये जो सहज जीवन में त्याग फलित होता है इसकी महिमा अपार है ऐसी रहनी रहे तजे जो भोग दिलासा मारे भूख प्यास याद संग चलती प्यासा रैन दिवस पिया के रंग में राती दिन रात बेहोस रहे मस्ती में रहे शराब में डूबा रहे प्रभु के प्रेम की शराब पीता रहे रैन दिवस बेहोश पिया के रंग में राती उसका रंग छाया रहे उसका ढंग छाया रहे उसका गीत गूंजता रहे उसकी मस्ती में झूमे नाचे उसकी बांसुरी बजती रहे उसकी बांसुरी के साथ तुम्हारे भीतर भी आनंद का कंपन चलता रहे दिवस बेहोश पिया के रंग में राती, अब ये फर्क समझना। साधारणता जिनको तुम त्यागी कहते हो संसार का सुख तो छोड़ देते हो परमात्मा का सुख मिल नहीं रहा है उनका जीवन बड़ा उदास हो जाता है उनके जीवन में तुम उत्सव ना पाओगे तुम ऐसा ना पाओगे कि कोई धुन बज रही है परम की तुम ऐसा ना पाओगे कि कोई वीणा बज रही संसार में थोड़ा बहुत जो भागदौड़ थी वो भी चली गई क्षण भंगुर था सुख लेकिन था तो क्षण भंगुर भी ना रहा और शाश्वत मिला नहीं ये धोबी के गधे हैं घर के ना गांठ के ये तुम्हारे तथाकथित महात्मा अक्सर ऐसी हालत में पलटू कहते हैं पहले परमात्मा के रस में डूबना सीख ले फिर संसार से निकलने में कोई बाधा ही नहीं आती पहले शाश्वत तो पालो क्षण भंगुर को छोड़ने में क्या रखा है छूट जाएगा रैन दिवस बेहोश पिया के रंग में राती, उस प्यारे के रंग में डूबा रहे भक्ति तो भगवान को ऐसे पीती है जैसे पियक्ट शराब को पीता है कहते हैं जिस रात जीसस विदा हुए अपने शिष्यों से उन्होंने दावत दी आखिरी दावत वो दावत बड़ी प्यारी उसमें उन्होंने अपने हाथ से रोटी तोड़ी और अपने शिष्यों को बांटी फिर अपने हाथ से शराब डाली और अपने शिष्यों को बांटी जब वे रोटी बांटते थे तो उन्होंने कहा ख्याल रखना ये मेरा शरीर है और जब उन्होंने शराब बांटी तो उन्होंने कहा ख्याल रखना यह मैं हूं प्रतीक की बात है परमात्मा को जो शराब की तरह पीने के लिए तत्पर है वही भक्त है भक्त यानी पियक्कर भक्तों का जो जमाव है वो तो मधुशाला का जमाव है आंख में मस्ती हो पैर में नृत्य हो हृदय में उत्सव हो रैन दिवस बेहोश पिया के रंग में राती तन की सुध है ना ही पिया के संग बोलत जाती और अपना तो होश ही नहीं रहा अब अपना होश कहां जब परमात्मा सामने खड़ा हो तो अपना होश कहां तन की सुध है ना ही अब अपना तो कुछ होश ही नहीं अपने तन का भी कुछ पता नहीं पिया संग बोलत जाती लेकिन उसकी याद पूरी है उसके साथ बात चल रही प्रार्थना चल रही पूजा चल रही अर्चना चल रही भक्त तो परमात्मा से ऐसे बात करता है जैसे सामने परमात्मा खड़ा हो उसके साथ परमात्मा का संवाद चलता है अपने को तो भूल जाता परमात्मा ही सामने होता है रैन दिवस बेहोश पिया के रंग में राती तन तनकी सुधे नाई पिया संग बोलत जाती पलटू गुरु प्रसाद से किया पिया को हाथ पलटू कहते हैं गुरु की कृपा से परमात्मा को हाथ में कर लिया किया पिया को हाथ सोई सती सराइये जरे पिया के साथ लेकिन उसे साथ करने का उपाय क्या है उपाय एक ही है सोई सती सराइये जरे पिया के साथ बड़ा उल्टा उपाय अपने को गमा दो तो परमात्मा हाथ में आ जाता है अपने को मिटा दो तो परमात्मा हाथ में आ जाता है अपने को उसके चरणों में डाल दो तो तुम्हारे कब्जे में आ जाता है भगवान भक्त के वस में मगर तुम अपने को मिटा दो वो शर्त पूरी करनी होती ये आना कोई आना है कि बस रसमन चले आए ये मिलना खाक मिलना है कि दिल से दिल नहीं मिलता तुम्हारी प्रार्थनाएं झूठी तुम्हारी पूजाएं झूठी क्योंकि दिल से दिल तो मिलता ही नहीं तुम अपने को तो भूल ही नहीं पाते ये मिलना खाख मिलना है कि दिल से दिल नहीं मिलता लेकिन दिल से दिल तो तभी मिले जब तुम अपनी सारी सुरक्षा के आयोजन छोड़ दो तुम समर्पण करो तुम सारे शस्त्र डाल दो तुम कहो कि यह मैं तेरी शरण आया बचाना हो बचा मिटाना हो मिटा तू जो भी करे वही मेरा सौभाग्य तेरी मर्जी मेरी मर्जी ऐसा जब भक्त कह पाता है परिपूर्ण हृदय से समग्र हृदय से उसी क्षण परमात्मा हाथ में हो जाता है तुझे पराई क्या परी अपनी आप निबेश और पलटू कहते हैं ये बातें सुन के दूसरों के विचार में मत पड़ जाना कि अरे दूसरों के जीवन में परमात्मा नहीं क्या अरे बेचारों को कैसे परमात्मा दिलवाएं कि दूसरों के जीवन में कैसे रोशनी लाएं इस चिंता में मत पड़ जाना ये भी तरकीब है अपने को बचा लेने की बहुत लोग हैं ऐसे अभी परसों एक युवक आया जर्मनी से और उसने कहा और सब तो ठीक है मैं आपसे ये पूछने आया कि दुनिया में इतनी गरीबी इतनी परेशानी लोग इतने दुख में इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं मैंने उससे पूछा पहले मैं एक सवाल तो उससे पूछू तू दुख के बाहर है चिंता परेशानी के बाहर है उसने कहा मैं तो बाहर नहीं हूं तो मैंने कहा पहले तू अपने को तो बाहर कर ले तरकीब कि दुनिया दुख में है दुनिया को कैसे मैं दुख के बाहर लाऊं ये बड़ी तरकीब है इससे अपने दुख और चिंताओं को भुलाने का उपाय मिल जाता है इससे अपनी तरफ पीठ कर लेने की सुविधा हो जाती लेकिन तू कैसे दूसरों के जीवन में रोशनी लाएगा मैंने उससे कहा अभी तेरे जीवन में रोशनी नहीं तू कैसे दूसरों के बुझे दिए जलाएगा अभी तेरा दिया बुझा है अभी तो खतरा यह है कि तू किसी के जलते दिए को बुझा मत आना तू कृपा कर तेरी बड़ी कृपा होगी अभी तू दूसरों की चिंता मत कर तू अपनी चिंता पहले कर ले घर से शुरुआत करो अपने को बदलो तुम बदल जाओगे तो तुम्हारे जीवन से ऐसी किरणें उठेंगी कि और लोग भी बदलेंगे मगर दूसरों से शुरू मत करना दूसरों से शुरू करने में बड़ा मजा मालूम होता है अहंकार की तरफ थी कि देखो मैं सेवा कर रहा हूं सेवक सर्वोदयी खतरनाक लोग हैं। इनसे सावधान रहना ये अपने को भी धोखा दे रहे हैं ये दूसरे को भी धोखे में डाल रहे हैं पहले तो किरण अपने भीतर उतार लो पलटू कहते हैं तुझे पराई क्या परी अपनी अपने बेर पहले अपने को सुलझा ले अपनी तो निपटा ले अपनी इतनी उलझने अपनी इतनी बीमारियां इनको लेकर तू तो दूसरे की बीमारी सुलझाने चला जाएगा और झंझट बढ़ा देगा दुनिया में जितना उपद्रव समाज सेवकों के द्वारा हुआ है किन्हीं और के द्वारा नहीं हुआ यहां बीमार लोगों की चिकित्सा करते घूम रहे हैं यहां पागल लोगों को मानसिक स्वास्थ्य देते घूम रहे हैं, यहां मुर्दे लोगों को जीवन का दान देते हुए घूम रहे हैं। तुझे पराई क्या परी अपनी आप निबेर अपनी आप निबेर छोड़ गुड़ विस्को खा अभी अपने जीवन में अमृत नहीं उतरा और तू दूसरों की चिंता में पड़ रहा है पहले परमात्मा को तो थोड़ा पचा नहीं तो ये दूसरों की चिंताएं ही तेरा भोजन बन जाएंगी छोड़ गुड़ विस्को खा दे जहां बड़ी मिठास हो सकती थी परमात्मा को अपने भीतर ले लेने से वहां लोगों की चिंताएं और दुखों का हिसाब लगा लगा कि तू बड़ा खट्टा और कड़वा हो जाएगा विश भर जाएगा कुए में तू परे और को राह बतावे तू खुद कुएं में पड़ा है और दूसरों को राह बता रहा है तेरी बातें खतरनाक हैं तो दूसरों को भी कुएं में गिराने के लिए करीब ले आएगा क्योंकि वही राह तू जानता है और तू राह जानेगा भी कैसा जो राह तू नहीं चला उसे तू कैसे जानेगा कबीर ने कहा है अंधा अंधा ठेलिया दोनों कुंथ अंधे ने अंधे को राह बताई दोनों कुएं में गिर गए जीसस ने भी वही बात कही है कि पहले अपनी आंख खोलो अभी अपनी आंख ना खुली हो तो इस भ्रांति में मत पड़ो कि तुम किसी को मार्ग बता सकोगे कल में एक वचन पढ़ रहा था वहां कितनों को तख्ते ताज का उर्मा है क्या कहिए जहां सायल को अक्सर का सायल नहीं मिलता वहां कितनों को तख्तो ताज का उर्मा है क्या कहिए यहां कितने लोग सिंहासन पाने की कोशिश में लगे हैं जबकि हालत यह है कि जहां साइल को अक्सर कासा ए साइल नहीं मिलता यहां भिखारी को भिक्षा पात्र भी नहीं मिलता है और यहां सिंहासन पाने की दौड़ चल रही है इस संसार में भिक्षा पात्र भी नहीं मिलता मिल नहीं सकता और सिंहासन पाने की कोशिश चल रही है सिकस्ता पा को मुझदा खस्त गाने राह को मुझदा कि रहबर को सुरागे जादे मंजिल नहीं मिलता शिथिल जनों को मंगल समाचार रास्ते के थके हुए को मंगल समाचार सिकस्ता पा को मुझदा शिथिल जनों को मंगल समाचार एक शुभ संदेश खस्त गाने राह को मुजदा जो थक गए हैं चलते चलते उनके लिए एक शुभ समाचार कि रहबर को सुरागे जादे मंजिल नहीं मिलता घबराओ मत जिसको तुम पथ प्रदर्शक समझ रहे हो नेता उसको भी मंजिल नहीं मिली बेफिक्र रहो चिंता में मत पड़ो कि तुमको मार्ग नहीं मिल रहा मंजिल नहीं मिल रही तुम्हारे महात्मा को भी नहीं मिली बेफिक्र जाओ ये मंगल समाचार ये शुभ समाचार की तुम्हारे नेता को भी नहीं मिली इस भ्रांति में मत पड़ रहा कि किसी को मिल गई है तुम्हें जो ले चल रहे हो उनको भी नहीं मिली पलटू महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं तुझे पराई क्या परी अपनी आप निबेर अपनी आप निबेर छोड़ी गुड़विस को खावे कुआ में तू परे और को राह बतावे को उजियार मसालची जाए अंधेरे देखा ना मसालची जब रात में चलता है मसाल लेके तो खुद तो अंधेरे में चलता है क्योंकि मसाल की रोशनी तो पीछे होती कंधे पे रखे मसाल तो मसाल की रोशनी तो पीछे पड़ती जो पीछे आ रहा हूं उनको तो कुछ दिखाई भी पड़े लेकिन मसालची अंधे में अंधेरे में चल रहा है अभी बड़े मजे की बात है कि जिस मसालची को अंधेरे में चलना पड़ रहा है वो कहां ले जाएगा मसाल भी उसके हाथ में हो तो मसाल तो मसालची को नहीं चलाती मसालची चल रहा है और मसाल को कंधे पर रखे और मसाल की रोशनी देख के दूसरे लोग उसके पीछे चल रहे और मसालची खुद अंधेरे में चल रहा है और उनको उजियार मसालची जाय अंधेरे क्यों ज्ञानी की बात माया से रहते घेरे ऐसे तुम्हारे तथाकथित पंडितों की बात मसाले बड़ी लिए शास्त्रों का बड़ा बोझ है खुद माया से घिरे दूसरों को राय बता रहे हैं ब्रह्म तक जाने की औरंगको जार मसालची जाई अंधेरे त्यों ज्ञानी की बात माया से रहते घेरे बेचत फिरें कपूर आप तो खारी खावे खुद तो खड़िया मिट्टी खाते हैं बाजार में कपूर बेचते बेचत फिरें कपूर आप तो खारी खावे घर में लागी आग दौरी के घूर बुतावे वो जो बाहर सड़क के किनारे घूरा है उसमें आग लग जाए तो दौड़ के उसको बुझाते हो घर उनका जल रहा है घर में आगी ला, लागी आग दौरी के घूर बुतावे बेचत फिरें कपूर आप तो खारी खावे पलटू यह सांची कहे अपने मन का फेर तुझे पराई क्या परी अपनी और निबेर पलटू कहते हैं सच कहता हूं तुमसे ऐसे याद रखना भूल मत जाना पलटू यह सांची कहे अपने मन का फेर फेस बड़ी मन की तरकीब है यह मन का बड़ा जाल है यह मन की बड़ी होशियारी है मन मिटना नहीं चाहता तो वो तुम्हें अपनी परेशानियों से बचाना चाहता वो कहता है, तुम्हारी क्या परेशानी देखो दुनिया में इतना दुख पहले इनको तो सांध दो और मन बड़े अच्छे तर्क खोजता है मन कहता है ध्यान प्रार्थना पूजा ये सब तो स्वार्थ है मेरे पास लोग आ जाते हैं वो कहते हैं ये तो स्वार्थ है दुनिया में इतना दुख है और हम ध्यान करें समझ लो कि हम सुखी भी हो गए तो ये सुख तो बड़ा स्वार्थ है दुनिया में इतना दुख है मैं उनसे पूछता हूं कि तुम अगर दुखी रहे इस दुनिया का दुख कुछ कम होगा दुनिया में दुख क्यों है क्योंकि तुम दुखी हो तो तुम दुख की किरणें फैला रहे हो तुम दुख का जाल फैला रहे दुनिया में दुख क्यों है क्योंकि अधिक लोग दुखी हैं इसलिए दुख घना होता जाता है अगर तुम एक आदमी भी सुखी हो जाओ तो तुमने दुनिया की बड़ी सेवा की कम से कम दुनिया का एक हिस्सा तो सुख की किरणें फैलाएगा एक तरफ से तो कम से कम सुख की सुवास उठेगी फिर जिनको भी थोड़ी समझ है और जिनको भी सुख की तलाश है वे तुम्हारी तरफ आने लगेंगे तुम्हें जाना भी ना पड़ेगा प्यासे कुएं की तरफ आने लगते हैं और जब कुआ प्यासे की तरफ जाए तो जरा सावधान रहना अगर कुआ प्यासे की तरफ जाए तो बहुत खतरा है ये प्यासे की प्यास तो शायद बुझाए प्यासे को कुएं में घिरा ले इसी बात की संभावना है प्यासा कहीं अगर प्यासे को प्यास है तो कुआ खोजेगा अगर लोग दुखी ही रहना चाहते हैं तो तुम कौन हो उन्हें सुखी बनाने वाले और तुम कैसे बना सकोगे अगर उन्होंने यही तय किया है उनको दुखी रहना तो दुनिया में कोई उन्हें सुखी नहीं बना सकता परमात्मा भी उन्हें सुखी नहीं बना सकता नहीं तो परमात्मा ने अब तक सुखी बना ही दिया होता परमात्मा तुम्हारी स्वतंत्रता का बड़ा आदर करता है अगर तुमने तय किया दुखी होना तो तुम्हारे तय के साथ तुमने जो तय किया तुम्हारे साथ ठीक है।, है तुम दुखी रहो तुम्हारा चुनाव तुम्हारी मालकी जब तुम सुखी होना चाहोगे तभी सुखी हो सकोगे फिर लोग मुझसे कहते हैं कि ठीक ध्यान तो करें लेकिन हमें यह बात बेचैन करती रहती है कि दुनिया दुखी मैं उनसे पूछता हूं दुनिया सदा से दुखी और तुम चले जाओगे उसके बाद भी दुखी रहेगी क्या तुम ये तय करके आए हो कि तुम्हारे जाने के बाद दुनिया को तुम सुख में छोड़ जाओगे या कि तुम छोड़ सकोगे बुद्ध नहीं छोड़ गए कृष्ण नहीं छोड़ गए राम नहीं छोड़ गए मोहम्मद नहीं छोड़ गए क्राइस्ट नहीं छोड़ गए तुम्हारे क्या इरादे ये सारे लोग स्वार्थी थे परार्थी तुम पहली दफा पैदा हुए हो हु। लेकिन मन के बड़े फेर मन बड़े तर्क खोजता मन कहता क्या ध्यान न पड़े हो अरे दुनिया में इतना दुख है पहले दुख तो अलग करो बात जस्ती भी है तर्क समझ में भी आता है इसी तर्क में पढ़ के तो लोग झंझटा में उलझ जाते हैं दुनिया में दुख है इस दुख में तुम्हारा भी हाथ है क्योंकि दुखी आदमी दुख फैलाता है दुखी आदमी दुख ही दे सकता है जो तुम्हारे पास है वही तो दोगे जो तुम्हारे पास नहीं है उसे कैसे दोगे दुखी आदमी विवाह करेगा तो पत्नी को दुख देगा बच्चे उसके होंगे तो बच्चों को दुख देगा दुखी पत्नी पति को दुख देगी बच्चों को दुख देगी ये परिवार दुख का हो जाएगा यह परिवार जिन जिन से जुड़ेगा उनको दुख देगा यह पड़ोस को दुखी कर देगा ऐसे दुख फैलता चला जाता है दुनिया में अगर सुख लाना हो दिया जलाओ ध्यान का प्रार्थना का पूजा का अर्चना का इस स्वार्थ को पूरा करो सबसे पहले अपनी सेवा करो फिर तुमसे बड़ी सेवा हो सकेगी लटू यह सांची कहे अपने मन का फेर तुझे पराई क्या परी अपनी ओर निबेर पहले अपनी तरफ तो आंख उठा पहले ध्यान अपनी तरफ तो ले जा फिर दूसरों में उलझना और जो सुलझ गया उससे दूसरे भी सुलझते यह सहजी होता है फिर ये कुछ करना नहीं पड़ता उसकी मौजूदगी करती उसके आशीष करते उसके वचन करते उसका मौन करता है उसकी उपस्थिति करने लगती फिर कुछ करना नहीं पड़ता फिर वो सेवा करने नहीं निकलता उसे सेवा होने लगती पलटू कहते मेरी तरफ देख मैं बड़े नीचे घर में पैदा हुआ बड़े साधारण गरीब घर गर में पैदा हुआ मेरी कोई ऊंचाई ना थी मेरी तरफ देखो मैंने अपनी निबेड़ ली तो बड़ी क्रांति हो गई क्या हुआ पलटू नीच से ऊंच भा जैसे ही मैंने अपने भीतर भक्ति का दिया जलाया मैं अचानक नीचे से ऊंचा हो गया कहां खड्डे में पड़ा था कहां शिखर पर विराजमान हो गया कहां अंधेरे में टटोलता फिरता था और राहना मिलती थी और कहां बिजली चमक गई रोशनी हो गई और सारी राह खुल गई पलटू नीचे से ऊंच नीच कहे न को अब मैं चकित हूं कि मुझ साधारण आदमी के लोग पैर आके पड़ते हैं मेरे पैरों पर सिर रखते हैं बड़े बड़े अमीर राजा बड़े प्रतिष्ठित लोग मेरी सलाह लेने आते हैं मुझे हैरानी होती क्योंकि मैं तो वही हूं पलटू साधारण सा आदमी मेरा इसमें क्या यह महिमा परमात्मा की मेरे चरणों में थोड़ी सिर झुकाते हैं वो वो मेरे माध्यम से परमात्मा को सिर झुकाते और कल अगर मैं इनकी सहायता करने गया होता तो इनके द्वार से ही लौटा दिया गया होता इनके द्वार पर भी मुझे प्रवेश नहीं मिल सकता था सहायता तो दूर ये मेरा शब्द भी सुनने को राजी प्राचीन होते आज क्या हो गया कैसी महिमा पलटू नीच से ऊंच भा नीच कहे न कोय नीच कहे न कोय गए जब से सरनाई और जब से प्रभु के शरण गए जब से गए सरनाई जब से उसके चरणों में सिर को रख दिया तब से कोई मुझे नीच नहीं कहता लोग मुझे भी ऊंचा कहने लगे उस ऊंचे के साथ जुड़ के मैं भी ऊंचा हो गया उस आनंदित के साथ जुड़ के मैं भी आनंदित हो गया उस परम उत्सव के साथ जुड़ के मेरे जीवन में भी नाच आ गया सुगंध आ गई नीच कहे न कोई गए जब से सरनाई नारा बही के मिलो गंगा में गंगा कहाई मैं तो नाले जैसा था गंदा नाला था लेकिन गंगा में मिल गया और जब से गंगा में मिल गया मेरी भी पूजा हो रही मिल्यो गंगा में गंगा कहाई अब तो मुझे भी लोग गंगा कहते मुझे पक्का पता है कि मैं कौन हूं मुझे पक्का पता है मैं कैसा था मुझे वे सारे दुर्दन पता हैं वे सारी लंबी अंधेरे की यात्राएं जन्मों जन्मों के पाप कर्म मुझे सब पता है लेकिन सब क्षण में धुल गया जब से सरनाई नारा बहके मिलो गंगे में गंग कहाई पारस के प्रसंग लोह से कनक कहावे ये पारस का साथ हो गया लोहा कंचन हो गया तुम परमात्मा का साथ खोज लो पहले तुझे पराई क्या परी अपनी आप निबे पारस के परसंग लोह से कनक कहावे आगे महे जो जरे जरे आ गई हो जावे और जब से मैं उसमें जर गया जब से मैं उसकी आग में उतर गया जब से मैं उस प्यारे की अग्नि में समर्पित हो गया आगे में जो जरे जरे आ गई हो जावे तब से मैं आग ही हो गया तब से पलटू नहीं रहा परमात्मा ही है वही बोलता वही उठता वही चलता पलटू तो खो गया सोई सती सराइये जरे पिया के साथ पलटू कहते मैं तो जल गया उस प्यारे के साथ मैंने तो उस प्यारे की अग्नि में अपने को समर्पित कर दिया मैं क्या जला मेरी सब उलझने भी जल गई मैं क्या जला मेरी सब समस्याएं भी जल गई मैं क्या जला मेरे सब पाप भी जल गए मैं क्या जला, सब जल मैं क्या जला? मेरा सब अतीत भी जल गया मैं निर्विकार हो के प्रकट हुआ पारस के परसंग लोह से कनक कहावे अंग मह जो परे जरे आ गई हुई जावे राम का घर है बड़ा सकल एगुन छिप जा पलटू कहते हैं तो जाना तब पता चला कि राम का घर इतना बड़ा है कि सब पाप छिप जाते राम की महिमा इतनी बड़ी है कि उसके साथ जुड़ते ही सब पाप मिट जाते आदमी अपनी समस्याओं को सुलझा नहीं सकता आदमी सुलझाता है तो और समस्याएं उलझती चली जाती आदमी की समस्याएं उलती सुलझती हैं सिर्फ उस पारस के साथ जुड़ जाने से पलटू गुरु प्रसाद से किया पिया को हाथ सोई सती सराइये जरे पिया के साथ उसको भर हाथ कर लो फिर सब अपने से हो जाता जीसस ने कहा तुम प्रभु को खोज लो फिर से सब अपने से आ जाता है और उसे बिना खोजे तुम कुछ भी खोजते रहो कुछ भी हाथ ना आएगा सिर्फ जीवन गवाओगे अवसर गवाओगे राम का घर है बड़ा सकल एगुन छिप जाई जैसे तिल को तेल फूल संग बास बसाई देखते ना फूल के पास तिल को रख दो तो फूल की बास तिल में समा जाती फिर तिल का तेल बन जाता तेल में भी बास आती मगर फूल के संग कहीं कोई खिला हुआ फूल हो उसके संग हो जाओ सत्संग कर लो तुम में भी बास बस जाएगी और फिर परमात्मा के परम फूल के साथ जब हो जाओगे पलटू गुरु प्रसाद से किया पिया को हाथ तो फिर ऐसी सुवास बस जाएगी जो एक बार बस जाती तो फिर जाती नहीं फिर उड़ती नहीं कितनी ही उड़े बढ़ती ही जाती कितनी ही बटे बढ़ती ही चली जाती शाश्वत झरना मिल जाता है जैसे तिल को तेल फूल संग बास बसाई भजन केर प्रतापते तनम निर्मल होए पलटू नीच से ऊंच भा नीच कहे ना कोई भजन केर प्रतापते सिर्फ भजन के प्रताप से कुछ और किया नहीं उसका गीत भर गाया है कुछ और किया नहीं सिर्फ उसके रंग न रंग के नाचे कुछ और किया नहीं सिर्फ उसकी मस्ती की शराब पिए रैन दिवस बेहोश पिया के रंग में राती तनकी सुधिया ना पिया संग बोलत जाती भजन का अर्थ अपना तो होश खो गया सिर्फ परमात्मा की प्रार्थना का होश रहा भजन के प्रतापते और उस भजन के प्रताप से तनम निर्मल हो है। सब निर्मल हो गया है इसे समझना ज्ञानी कहता है निर्मल होना पड़ेगा तब परमात्मा मिलेगा भक्त कहता है परमात्मा मिल जाए तो निर्मलता आ जाए फर्क समझ लेना ज्ञानी कहता है चेष्टा करनी पड़ेगी पाप काटने पड़ेंगे कर्म मल धोना पड़ेगा रग रग साबुन से घिस सफाई करनी पड़ेगी जन्मो जन्मों का कचरा है काटना पड़ेगा खुद ही काटना पड़ेगा तब जब सब तरह से शुद्धि हो जाएगी तो फिर प्रभु का मिलन है तो फिर सत्य का दर्शन है भक्त कहता है अपने किए से यह होगा और भक्त ने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है अपने किए से यह होगा अपने किए से तो यह कचरा पैदा हुआ अपने किए से तो जन्म जन्म का दुख और पीड़ा और अंधकार पैदा हुआ अपने किए से उजाला होगा अपने किए से ये गंदगी कटेगी जिस अहंकार के कारण ये गंदगी पैदा हुई वही अहंकार साबुन बन सकेगी भक्त कहता है भरोसा नहीं आता भक्त कहता है मैं अपने को भली भांति जानता हूं अगर मेरे किए ही मुक्ति होनी तो फिर मुक्ति होनी ही नहीं मुझे तो कोई उठा ले मुझे तो कोई पिया का हाथ मिल जाए इस गड्ढे में गिरने में तो मैं कुशल हूं इससे निकल मैं सकूंगा अपने आप ये मुझे भरोसा नहीं निकलने की कोशिश में और गिरता जाऊंगा भक्त कहता है मैंने अपने पर श्रद्धा खो दी जन्मों जन्मों का अनुभव साफ कर रहा है कि मैं अपने पर क्या श्रद्धा करूं अब तो सिर्फ एक ही चमत्कार मुझे उठा सकता है परमात्मा मुझे उठा ले तो मैं क्या करूं इस गड्ढे में पड़ा हुआ भक्त कहता है भजन करूंगा उसे पुकारूंगा उसकी सहायता चाहिए भजन केर परतापते भजन का अर्थ होता है मैं तो पापी मैं तो बुरा मैं तो दुर्जन मेरे किए तो गलत ही हुआ मेरे किए गलत ही होगा बस तेरे से आशा जुड़ी है तेरा आश्वासन है तू उठाए तो उठ जाए तू खींचे तो खिंच जाए तो हम क्या करें बस पुकारेंगे भक्त तो ऐसा है जैसे छोटा बच्चा अपने झूले में पड़ा है अपने से उठ ही नहीं सकता अपने से उठे तो झूले से और गिरेगा हाथ पैर तोड़ लेगा क्या कर सकता है रो सकता है चिल्ला सकता है कहीं मां होगी तो सुन लेगी भजन का अर्थ होता है अगर कहीं परमात्मा है तो सुन लेगा हम पुकारे चले जाएंगे हम रोएंगे और हम क्या कर सकते हैं आंसू बहाएंगे गीत गुनगुनाएंगे पुकारेंगे अगर है परमात्मा कहीं अगर इस अस्तित्व में कहीं भी करुणा है अगर इस अस्तित्व में कहीं भी कोई धड़कता हुआ हृदय है तो हम इसी के बेटे हैं इसी अस्तित्व से आए हैं तो कहीं कोई मां हमें खींच लेगी बस इसी भरोसे भक्त की सारी की सारी जीवन पद्धति पुकारने की पद्धति है स्मरण करने की पद्धति है रोने की पद्धति है भक्त का भरोसा आंसुओं पर है भक्त का भरोसा अपने हाथों पे नहीं अपने हाथों का खेल तो जन्मों जन्मो देख लिया भक्त का भरोसा तो अब रुदन पर है कि रोएंगे अब तो पुकारेंगे अगर अस्तित्व में कहीं भी कोई करुणा का सूत्र है तो जरूर करुणा आएगी और बचाएगी अगर कहीं कोई अस्तित्व में सूत्र नहीं करुणा का तो ठीक है यही गड्ढा है इससे बाहर जाने का फिर कोई उपाय नहीं भजन केर प्रतापते तनम निर्मल होए भजन की अपरम्पार महिमा उसे पुकारते पुकारते जो करने से कभी ना हुआ था उसे पुकारने से होने लगा तुम जरा करो ये पुकार और तुम चकित हो जाओ तुम जरा घड़ी भर बैठ के रो डोलो पुकारो परमात्मा को शुरू शुरू में तुम्हें लगेगा क्या पागलपन कर रहे हो क्योंकि तुमने कभी पुकारा नहीं तो तुम्हें इस पुकारने की कला का कुछ पता नहीं कोई फिक्र न करना समझना कि चलो पागलपन ही से कभी पागलपन करके भी देख लेना चाहिए कि शायद कुछ हो एक प्रयोग तो कर लो और तुम चकित हो गए अगर आधा घड़ी तुम रो लिए और तुम पुकारते रहे तुम सिर्फ राम ही राम कहते रहे अल्लाह अल्लाह ही कहते रहे और डोलते रहे तुम चकित हो गए घड़ी भरबाद तुम्हारा हृदय ऐसा हल्का हो गया जैसे कभी ना हुआ था तुम फिर से छोटे बच्चे जैसे निर्दोष हो गए ये पुकार चमत्कार कर गई और यह तो शुरुआत है मगर एक झलक हो देगी भीतर कुछ खिल जाएगा तुम हल्के हो जाओगे चलोगे तो पैर जमीन पर तो न पड़ते हुए मालूम पड़ेंगे कुछ नया नया सफ तरफ रंग कुछ साफ साफ जिंदगी उदास नहीं चारों तरफ जैसे एक गीत छाया है सब तरफ जैसे कोई एक रहस्य छिपा है तुम आश्चर्य तुम्हारी आंखों में पहली दफा आश्चर्य का भाव फिर से उठेगा बचपन में कभी खो दिया वो भाव वो सरलता फिर आएगी तुम अपने में फर्क होते देखने लगोगे अगर तुम ऐसे आधा घंटा पुकारने के बाद आए हो और पत्नी ने तुमसे कुछ कहा अगर कल कहा होता तो तुम नाराज हुए होते आज तुम अचानक पाओगे नाराजगी नहीं आ रही आज इतनी आधा घड़ी पुकार के बाद तुम घर के बाहर आओगे और भिकमंगे को द्वार पे पाओगे तुम ये ना कह सकोगे आगे जाओ तुम फर्क पाओगे तुम्हारा मन होगा कुछ तय तुम्हें इतना मिला सिर्फ पुकारने से यह भी पुकार रहा कौन जाने तुम्हारे हाथ से ही परमात्मा इसे कुछ देना चाहता है तुम्हारा देने का मन आज सरल होगा सहज होगा तुम दुकान पर बैठ के पाओगे कि ग्राहक को उतनी आसानी से नहीं लूट रहे हो जैसा कल तक लूट रहे थे रोज रोज तुम फर्क पाओगे दो चार महीने में तुम पाओगे कि तुम्हारे कलुस धुल गए जो तुम धोधो क्या नहीं धो सकते थे सिर्फ पुकारने से धुल गए आंसुओं से धुल जाती है आत्मा प्रार्थना से धुल जाती है आत्मा भजन केर प्रतापते तनम निर्मल होए, पलटू नीच से ऊंच भा नीच कहे ना को पलटू कहते हैं खूब हुआ मैंने कुछ किया भी नहीं पुकारा भर पुकार को भी कुछ किया ऐसा तो नहीं कह सकते मैंने तो कुछ किया नहीं रोया भर अब रोने को थोड़ी कोई बड़ा करतत्व कहते लेकिन नीचे से अचानक ऊंचा हो गया किसी ने खींच लिया गड्ढों से बिठा दिया शिखर पर इस सूत्र को ख्याल में रखना सोई सती सराइए जरे पिया के साथ जरे पिया के साथ सोई है नारी सयानी रहे चरण चितलाए एक से और न जानी जगत करे उपहास पिया का संग न छोड़े प्रेम की सेज बिछाए मेहर की चादर ओढ़े ऐसी रहनी रहे तजे जो भोग विलासा मारे भूख प्यास याद संग चलती सुसा रैन दिवस बेहोश पिया के रंग में राती तन की तनकी सुधे नाई पिया संग बोलत जाती पलटू गुरु प्रसाद से किया पिया को हाथ सोई सती सराइये जरे पिया के साथ इसमें आ गया प्रार्थना का सारा सूत्र इसमें आ गया भजन का सारा सार मस्ती बेहोशी मदमस्ती प्रभु से चर्चा बात संवाद पागलपन दीवानापन और दूसरे की फिक्र छोड़ो नहीं तो प्रार्थना न कर पाओगे और प्रार्थना हो जाए तो दूसरे की सेवा तुमसे अनायास हो सकेगी। तुझे पराई क्या परी? अपनी आप निबेर। अपनी आप आप सकेगीबेर छोड़ी गोड़ बिस्को खावे कुआ में तू परे और को राह बतावे औरंग को उजार मसालची जाई अंधेरे क्यों ज्ञानी की बात माया से रहते घेरे बेचत फिरें कपूर आप तो खारी खावें घर में लागी आग दौरी के घूर बुतावें पलटू यह सांची कहे अपने मन का फेर तुझे पराई क्या परी अपनी ओर निबेर पहले तो अपने को जोड़ लो प्रभु से फिर तुम सेतु बन जाओगे बहुतों के लिए बहुत तुम्हारे सेतु से गुजरेंगे और प्रभु से जुड़ेंगे पहले तुम आनंदित हो जाओ फिर बहुतों को तुमसे आनंद की किरण मिलेगी पहले तुम नाचो फिर बहुतों के जमे थमे पैर सड़ गए पैर पुनः नाच से भर जाएंगे पुनः जीवंत हो जाएंगे पहले तुम उत्सव से भर जाओ फिर तुम बहुतों की आंखों में उत्सव के दिए जला दोगे बहुत प्राण तुम्हारे साथ नाचेंगे रास रचाएंगे लेकिन पहले तुम शुरुआत वहां से और घबराओ मत यह मत सोचो कि मैं इतना नीचा आदमी मैं ऐसा पापी आदमी मुझसे क्या होगा ठीक है तुमसे कुछ होने वाला नहीं लेकिन तुम पुकार तो सकते कितने ही गहरे गड्ढे में कोई गिरा हो क्या पुकार भी नहीं सकता और कितने ही पाप में कोई पड़ा हो क्या रो भी नहीं सकते आंख में आंसू तो हैं पर्याप्त हैं इतने सही बात हो जाएगी पलटू नीच से ऊंच भा नीच कहे न कोय नीच कहे न कोय गए जब से सरनाई जिस गड्ढे में हो उसी को मंदिर बना लो वहीं सिर झुका दो उसी गड्ढे में बिछा दो नमाज का कपड़ा वहीं झुक जाओ पलटू नीच से ऊंच भा नीच कहे न कोय नीच कहे न कोई गए जब से सरनाई नारा बहके मिलो गंग में गंग कहाई स के परसंग लोह से कनक कहावे आगे महे जो परे जरे आ गई हो जावे राम का घर है बड़ा सकल एगुन छिप बसाई भजन केर प्रतापते जल तनमन निर्मल होए पलटू नीच से ऊंच भा नीच कहे न आज ही आ सकती है पुकारो यह बात आज ही घट सकती है रो यह बात अभी हो सकती है कोई तुम्हें सीढ़ी नहीं लगानी तुम जहां हो वहीं परमात्मा का हाथ पहुंच जाएगा लेकिन तुम्हारे बिना पुकारे परमात्मा तुम्हारे जीवन में बाधा नहीं देता तुम्हारी स्वतंत्रता की सुरक्षा रखता है तुम्हारे स्वतंत्रता के प्रति बड़ा समाधर है तुम नरक जाने को स्वतंत्र हो तुम स्वर्ग जाने को भी स्वतंत्र हो नरक जाने में तुम्हें चेष्टा करनी पड़ती स्वर्ग जाने के लिए तुम्हें निश्चे होकर पुकारना पड़ता है वही है भजन का सार सूत्र निश्चेष होकर पुकारो अपने पे भरोसा छोड़कर पुकारो कहो कि मेरे किए तो जो भी हुआ गलत हुआ अब तू बात इतना है